जय जय शगुन जाने के लिए वही मान जैसे की सीता जी के मन बाएं हाथ फड़की तो उनके लिए तो सगुन हुआ और उनको लगा कि भगवान ने के रहे रावण को क्या हुआ रावण के दारणी अंग फरकती तो शगुन होता तो धारणी अंग तो नहीं फड़के रावण की भी हाथ आड़की तो उसके माने क्या हुआ अब रावण के लिए वही सुगुण हो गए तो जो वही जो वही लक्षण जो तो सीता जी के लिए हुआ शुन हुआ अब वही लक्षण रावण को भी दिखाई दिया अशुन हो गया तो रावण का विरास आ रहा निकट इसलिए उसके लिए उसको हो रहा है भगवान राम आ रहे हैं तो असगुण भय रावण सोई चला वर्णन अब अब करते हैं है कि चल रही अब कितनी सेना है कितने लोग प्रस्थान कर रहे हैं कितने बाला सह रहे हैं अगर कोई तो पूछने लगे तो शंकर जी कहते ही आ रहे हो कौन बता सकता है कि कितने हैं? चला को ही, पारा, ही बानर भालू अपारा। आपस ऐसी बर हैंार सेना है और वो सबके सब बानर भालू जो सब गर्जमा करते हुए चल दिए अब वो है तो इनकी सेना बनी बानरों की लेकिन इनके पास अस्त्र शस्त्र क्या है लड़ेंगे कैसे कहते नख आयु उनके नाखुमयी उनके अस्त्र हैं बस नाखुन से नोच ले किसी को बस होता है वैसे आयुध गिर पादपधारी और पर्वत धारण करने वाले और पादप धारण करने वाले ये सब उनके अस्त्र हैं। पर्वत बड़े बड़े पहाड़ पत्थरों के ढेले और उठा, उठा करके फेंकते बस यही उनके अस्त्र हैं पेड़ उखाड़ लेते हैं और पेड़ उखाड़ करके दूसरे के ऊपर मारते हैं फेंकते हैं मारते हैं उन्हीं से मारते हैं बस यही उनके अर्थ है उनके पास और कोई दूसरा अर्थ नहीं या तो नाखून है या पर्वत है या वृक्ष तो नख आयु गिरी पादप धारी चले गोमी इच्छाचारी ये सब जो जिसकी जो मर्जी आती है तो आकाश में चला जाता है और कोई पृथ्वी के ऊपर कूदता चला जाता है चले गगन आकाश में भी चल रहे हैं कोई और मई पृथ्वी में इच्छाचारी चलने जब इच्छा आती है तो पृथ्वी आकाश बनने मतलब कुत्ते फंदे चले जा रहे हैं तो कहीं कहीं जमीन में भी उनके पैर लगते हैं और कहीं कहीं जो वो आब आकाश में चलने का एक तरीका तो यही का है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से दूसरे जमीन पर आई नहीं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बंदरों के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चलते रास्ता बहुत सैलाता है बहुत जल्दी चले जाते हैं बहुत आगे बढ़ते जाते हैं जमीन पर चल करके उसी जल्दी नहीं आगे बढ़ पाते जितने कि की एक डाल से एक पेड़ की डाल से दूसरे ढेर पर कूद पड़े रास्ता तय हो गया दूसरे पेड़ की एक डाल से दूसरे दूसरे पेड़ की डाल पर कूद पड़े तो और रास्ता आगे बढ़ते चलेगा वो ऐसे कूदते कूदते मैंने आकाश से उड़ते चले जा रहे थे चले गंद इच्छाचारी तो केहर इनाद भालू कप कर ये बानर और भालू सब केहर नाद करते हैं केहरमन सिंह सिंह की तरह से ग्रसते हुए सब बानर चले जा रहे हैं केहर नाथ भालु कप करहीं और डगमगा दिग्गज दिग्गज चिक कर रही अब देखो थोड़ी सी कविता की बात सुनो थोड़ी की बात सुनो अब सब चर्चा चलती है तो सब तुलसी राशि हैं सब तरफ ध्यान रखते हैं अब कठिन टगमगा ही दिग्गज जो है दिशाओं के हाथी है सब सब दिशाओं में हाथी लगे हुए है अब वो सब पृथ्वी को धारण किए हुए रुके हुए उनको दिग्गज कहते हैं तब तो वो पृथ्वी इसके डगमगा ही दिग्गजों के भालुओं के चलने से पृथ्वी जो है हिलने डोलने लगी तो जब हिलने डोलने लगी तो जिन हाथियों के सिर के ऊपर पीठ के ऊपर ये पृथ्वी रखी हुई है वो सब जो है वो चिककारने लगे डगमगाने लगे माने उनके ऊपर बड़ा भार पड़ने लगा हाथियों के ऊपर भी तो हाथियों से भार पड़ने लगा तो वो चिक्कार करने लगे चिंगारने लगे और डगमगाने लगे की उनके पैनलर लग, खड़ाने लगे इतना भार पृथ्वी का बढ़ गया तो ये ये पौराणिक तरीका बोलने का है कि ये पृथ्वी को सागे हुए हैं चारों तरफ से हाथी जो शब्दाओं में और ये भी है कि शेषनाथ के फन के ऊपर रखी हुई शेषनाथ के सर के ऊपर रखी हुई पृथ्वी और पृथ्वी शेषनाथ कहाँ है शेषनाथ कक्षक के ऊपर बैठे हुए नीचे कछुआ है कछुआ जो है उस कछुए के ऊपर शेषनाग शेषनाग के मस्तक के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है पृथ्वी चारों तरफ से सब दिग्गज साधे हुए नीचे लोहट में जाए इसलिए चारों तरफ लोहटने से बचाए रखने के लिए गोल पृथ्वी शेषनाग के पल पर रखे हो तो शेषनाग का पल जरा सीधे तो लौट जाए तो लौटने के लिए उसको रोके रखने के लिए हाथी लगे हुए चारों तरफ तो ये सब ये सब भौगोलिक वर्णन जितना भी है ये सब पौराणिक विधि से उसको कहने के प्रतीकात्मक है ऐसे कोई हाथी नहीं है पृथ्वी के जो हाथी लगे हों ऐसा कोई सर्प नहीं है जो सर्प कोई ये है जितनी भी है वो जो इनको सबको पृथ्वी को, को गुरुत्वाकर्षण इत्यादि की शक्ति और दूसरे दूसरे तारा सूर्य चंद्रमा इत्यादि इनके सबके गुरुत्वाकर्षण चारों तरफ के है वो सब खींचे हुए हैं तब पृथ्वी टिकी हुई है अपनी कीली पर घूमती रहती है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है तो इनमें शक्तियां जो कार्य करती रहती हैं, उन शक्तियों का ही नाम तो साधारण जन लोगों को जो अशिक्षित लोग हैं उनको बताने का तरीका इस प्रकार से हो गया कि चारों तरफ हाथी लगे हुए हैं उसको रोके हुए हैं सेना का फल उसके ऊपर रखी हुई है ऐसे करके बोलने का तरीका होगा तो आप तुलसी राष्ट्रीय उसी पौराणिक कथा को लेकर के उसी का आधार कहते हैं की वह डगमगा ही डिगरी और क्या होता है चिककरे दिग्गज डोल मही तो पृथ्वी डोलती है तो ये दिग्गज जो है चिक्कारते हैं और मही गिरी लोल गिरी लोल और पर्वत जो है वो हो हिलते हैं और सागर खर भरे और समुद्र जो है वो भी खलभलाव उठा ये सब होता है समुद्र खलबलाव था पर्वत हिलने लगे पृथ्वी डोलने लगी और दिग्गज हाथी जो है वो सबके सब वो सब चिकारने लगे ये yes. सब ये सब सेना चलती है तब इतना हरस सब हुआ सब मनहरस गंधर्व मुनि नाग किन्नर दुकटरे और सबको प्रसन्नता हुई इनको नाम दे दिए मनहरस किनका किनका मनस प्रसन्न है, है गंधर्व गंधर्व है देवता है मुनि है नाग है किन्नर है ये सब के सब जो है देवकोट के नाना लोग ये सब ये हैं ये सबके सब प्रसन्न हो गए पृथ्वी भले ही लेकिन ये सब प्रसन्न है क्योंकि भगवान पर स्थान करके रावण को मारने जा रहे हैं तो इसकी सबको प्रसन्नता दुख तरे इनके सारे दुख कब तक के थे वो सब पल गए प्रसन्न हो गए बिकट भट और ये बानर जितने मरकट बन बानर ये सब कहे कटकट ही दात किटकटाते हैं सब गरजते हैं कटकट कट ही मरकट बिकट भट ये सब बानर बड़े शक्तिशाली योद्धा बन गए बहु कोटि कोटि धाम ही पक्को करुड़ो भी और सभी इकट्ठे इतने बार धमाधम कूदते हुए पृथ्वी चले जा रहे हैं तो ये है जय राम प्रबल प्रताप हैं और ये सब भगवान के जय जयकार बोलते हुए चले जा रहे हैं जय भगवान की राम की जय हो भगवान प्रताप उनके प्रबल प्रताप की महिमा गाते हुए कौशल भगवान राम है ऐसे बोलते हुए ये सब की सेना आगे चले जा रहे तब तो सेना मार्ग आगे बढ़ती जा रही है उसका वर्णन सेना कैसे चलती है उसका क्या प्रभाव होता है वो बताते हैं फिर देखो पौराणिक कथा के एक बात फिर कहते हैं कहते हैं सही सकना भार उदार अहिपति यद्यपि उदार अहिपति मन शेषना यद्यपि बड़े शक्तिशाली है उदार कहीं शक्तिशाली यहाँ तो कहते यज्ञ शेषना बड़े शक्तिशाली है लेकिन सही सकन भार लेकिन इस समय पृथ्वी का भार वो भी नहीं सहन कर पा रहे बार बारही बार बार शेषनाक सोचते हैं कि इतना भार क्यों पृथ्वी पर हो गया है ये क्यों पृथ्वी इतनी टकमगा रही है ये मोह की बात है बार बार मोहने बार बार सोचते हैं और अपने फन में ताकत लगा करके पृथ्वी को टिकाए रखने की कोशिश करते हैं गहे दसन पुनी कुनी कमठ पृष्ठ और अपना उनका फन हिल जाता है तो जो फन हिल जाता है तो फन हिलने ना पावे वो टिका रहे इसलिए उन्होंने क्या किया अपने दांतों से कछुए की पीठ को पकड़ा हाँ, दात गड़ा दिएमे कछुए के में पीठ में तो उसके कान को दांत गड़ा दिए तो दांतों को टिका मिल गया मिल गया टिकास तो तो तो कहते है अपने बार बार अपने दाँतों से कछुए की पीठ को पकड़ लेते हैं और कठोर सो, सो, सो किन कोई और वो कछुए की पीठ बड़ी कठोर है इसलिए कठोर पीठ को वो दांतों से पकड़ करके अपने फन को सादे रहते हैं और उससे पृथ्वी को तो सादे हुए हैं नहीं तो बेल जाए गिर पड़े पृथ्वी नीचे बचाए हुए हैं तो ये जब लोग शेषनाग कछुए की पीठ को पकड़ते हैं तो दांत जब उसमें गड़ाते हैं तो पृथ्वी फिर हिल जाती है और उनका फन हिल जाता है तो दांत जो है खरुट जाते हैं दांत जब कछुए की पीठ के ऊपर खरुट जाते हैं लकीरें बन जाती है तो जो लकीरें बन जाती है वो सब क्या है प्रसिद्ध जानी परम सुहावनी। ऐसा समझो कि भगवान राम जो है, इस समय युद्ध करने के लिए लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो प्रस्थान का इतिहास मानव शेषनाग जी कछुए की पीठ के ऊपर लिख रहे हैं ये बात है। कछुए की पीठ कड़ी और दांत के द्वारा उसके ऊपर खोज करके लिख दी तो ऐसी खरोज के लिख दी पत्थर के ऊपर कोई शिला लेख हो जाते हैं तो जब प्राचीन काल में राजा लोग हुए वे अपनी विजय गाथाओं की जो है ऊपर की और, और उसके ऊपरों से खुदवा दिया अमोक अमुख सर्वस में अमो प्रमुख राजा ने वहां कहा दिग्विजय की और वहां ये ये जीत गया वहां इतना इतना उसका राज्य हो गया तो अपने उसके ऊपर लिखवा देता था तो जैसे प्राचीन इतिहास शिलालेखों के ऊपर लिखा जाता था वैसे ही भगवान के प्रस्थान का इतिहास मानव शेषनाथ जी कछुए के पीठ के ऊपर अपने दांतों को गड़ा गड़ा करके लिख रहे हो ये कविता कविता कविता इसी को कहते हैं कि देखो जब इस प्रकार की कल्पना जब करो तब कविता होती है तब तो रघुवीरुचिर पयान प्रस्थित जानी परम स्वनी कार्य तो भगवान की प्रस्थान बड़ा ही सुंदर है जैसे कि किसी ने विजय प्राप्त की तो कहते हैं विजय किसी ने युद्ध में विजय प्राप्त की हो तो बड़ी सुंदर गाथा है बड़े आनंद के हर्षोल्लास की बात है ऐसी भगवान का प्रस्थान तो भी बड़ी प्रसन्नता की बात है तो इसकी उसको इतिहास में लिखना चाहिए तो लिख दिया गया जन कपट खर पर सरपराज लिखती अविचल पावनी वो भगवान की अविचल गाथा शाश्वत कथा किसा विद्यमान रहे उसको श्री ने खर पर मैंने खप्पड़ के ऊपर कछुए की पीठ के कपड़े के ऊपर कठोर के ऊपर उन्होंने वो कथा लिख दी जन कमठ खर पर कमठ मैंने कछुआ कछुए उसके ऊपर सर्पराज लिखे तो सर्पराज से सुना जी ने उसको अपने दांतों से कछुए की खप्पड़ के पीठ के ऊपर भगवान के स्थान की कथा इतिहास उसके ऊपर अंकित कर दिया बस एक विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर थी बस इस प्रकार से सब बानर लोग धीरे धीरे करके समुद्र किनारे पहुंच गए भगवान भी वहाँ समुद्र किनारे पहुंच गए वही रामेश्वरम पहुंच गए अब जिसे आजकल रामेश्वरम कहते हैं स्थान उस स्थान पर पहुंच गए और वहां पर भगवान जो जाकर के उतर गए जाकर के पहुंच गए और सब बानर भी वही जाकर के समुद्र के किनारे इकट्ठे हो गए ऐ कृपा उतरे सागर पीर उतरेगर पीर के मैंने ये उतर गए कहा उतरने गए वहां जाकर के वहीं रुक गए तो जहां कहाँ लागे खान फल भालू बिपुल पीर और वो जितने भी भालू और पानी त्याग थे वो चारों तरफ वहां पर जितने फलों के बच्चे इत्या थे वहां वहां जाकर के अपने फल खा कर के, के, अपने भूमि टा ले रहे अब देखो जैसे कि प्राचीन काल में जब सेना चलती थी उनके साथ रसद चलती थी खाने पीने की खिलाने के लिए सामान चाहिए <coughs> आजकल भी सेना जहां लगी होती तो सेना लगी है तो तो सेना लगी है लेकिन उनको खाना सप्लाई करते रहो तो किचन भी साथ साथ चलता है खाना बनाने वाले चलते हैं खाने का सारा सामान बोरे भर भर करके सब गेहूं आटा चीज सामान चावल सब्जी सब वो भी सब चलती है और वो सब खाना बना बना रोज को कर रोज रोज इनको सप्लाई किया जाता है तब तक तो बॉडर में पसंद हो रहे कोई भूगे रहते हैं उनको खड़े रोक तो चाहिए अभी बानर जो चलते हैं तो इनकी रसम क्या है इनके साथ मिलता ये तो अस्त्र शस्त्र लेकर के चलते हैं और न ये लेकर के चलते हैं कोई अपने ये बोरे बोरे बांध के सामान खाने पीने के लिए वो भी कुछ नहीं है बहंगियां नहीं चलती है घोड़ों के ऊपर बैलों के ऊपर लाद जात करके गाड़ियों से भी कोई सप्लाई नहीं चलती है बस इनका सीधा सीधा बजे बादल में जो चलते कुत्ते हैं उनके पास है कुछ नहीं चलते हैं अस्त्र शस्त्र क्या है उनके नाखूनी है तैयारी होती है और खाने के लिए पेड़ है फल है पत्ते हैं जहां गए जहा पेड़ फल मिलेगी वो खा ली अपने खाने के सामान उनके साथ नहीं रहता ऐसी सेना ये है यहां से कथा बदल जाती है ये भगवान जाकर वहां ठहर गए अभी कुछ चल रहे हैं सोम का अभी दूसरी कथा है अभी आगे होगी अभी यही की वहां माने अभ्यंका की कथा नान्या स्प्रहार रघुपति सत्य बदा चुना भक्ति प्रयाच रुकुंदव निर्भरा मे काो सहित कुरानन सं श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय